ओम शराचार्य सूत्र भाच्य बंदे भगवत ईश्वरों ने मूर्तिहाम पद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त ओम सा विवेक छुड़ा मैं तीन सौ तीन नंबर श्लोक पर कुछ विचार हुआ कहते हैं एक बड़ा बहुत बड़ा शत्रु है सबसे बड़ा शत्रु भीतर है शत्रु बाहर नहीं बाहर वाला तो उद्बोधक बनता है शत्रु भीतर ही है जितने भी शत्रु है, है भीतर बाहर वाला वो शत्रु कहना अपराध है वो एक निमित्त तो बन जाता है उसको देखने पर यहाँ पर उथल पुथल होता है शत्रु भीतर है बाहर वो केवल निमित्त बनता है उद्बोधक बनता है इसको जगाने के लिए एक निमित्त बन गया है वो है यही है तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है यद्यपि मोक्ष के लिए ना अनेक शत्रु हैं इतना ही नहीं काम क्रोध दो मोह मदम मच्छर बहुत कुछ हैं शत्रु किंतु तो सबसे बड़ा अहंकार यह शत्रु है तो अहंकार है इसी के कारण से चला जाता है आगे ये सबका बीज बनता है इसलिए इसी को नाश करना होगा साधक को यदि अहम भाव चला जाए जा जा इस पिंड आदि में तो मुफ्त मिल जाए। तो इसके कैसे तो एक दृष्टान्त सिहम्नंद निधि एक ब्रह्मानंद नाम की एक संपत्ति है निधि माने बहुत कीमती चीज होते हैं निधि है, है जैसे हीरा मोती जैसे हैं। तो वो महाबलवान एक अहंकार रूपी अंप ने उसको लपेट रखा है लपेट के बैठा हुआ सांप उसको ब्रह्मानंद निधि को लपेट रखा है हमारे तरफ आने नहीं देगा अपने में वो रक्षा कर रहा है वो तीन फणों के द्वारा उसका तीन फण है अहंकार से सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी फण के द्वारा ऐसे तो उस मणि को चाहे ब्रह्मानंद निधि को आप चाहते हैं तो पहले शत्रु को हटाना पड़ेगा वो अहंकार को हटाना पड़ेगा उसके शीर तीनों शिरो को काटना होगा माने आपको निस्त्री गुण ने पथि विचे रहता है कोई विधि कोई पड़ेगा तीनों गुणों से ऊपरी भाव में रहना पड़ेगा वो काटना है तीन गुणों को काटना माने तीनों गुणों से ऊपर बर्ताव रखना अपने को यही काटना है तो कैसे होगा विज्ञान नामक तलवार है जिस तलवार का नाम विज्ञान आत्मज्ञान ऐसा तलवार से अहम ब्रह्माष्टमी स्वभाव ये तलवार है ये अहंकार को काटने का साधन यही है विज्ञान नाम के जो तलवार है ये एक के द्वारा बहुत बड़ा तलवार है वह भी पैनी की हुई धार तेज है उसमें मतलब दृढ़ है अहम ब्रह्माष्टी दृढ़ है ऐसा के द्वारा तीनों सिरों को काट करके तीनों सिर काट देंगे उसके तो अहंकार मर जाएगा जब सांप के तीनों सिर काट काटे तो सांप कहा रहेगा तीनों गुण से ऊपर बर्ताप अपने में जरा पाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा इस अहि को मार कर उस निधि को प्राप्त करके सुख देने वाली जो निधि है ब्रह्मानंद उसको प्राप्त कर हीरोमा कोई बिरला पुरुष ही उसको भोग करने में समर्थ होता है उस ब्रह्मानंद निधि को सबको प्राप्त नहीं कर सकते आधिकारिक दुर्वत्ता नायम आत्मा आत्म बल ही आत्म नहीं न लग जिसके पास बल न हो ना मनोबल न हो आत्म प्राप्ति नहीं कर सकता मैं तो ऐसा ऐसा वैसे ही रहेगा वो जरा जगना पड़ेगा आत्म बल चाहिए तब उस निधि को प्राप्त कर सकता है ये कहा कहते हैं जैसे आ, आगे एक दृष्टान्त देकर के समझाते हैं जैसे कोई बीस रूपी दोष कोई जहर हो पेट में थोड़ा सा कहीं भी शरीर में थोड़ा जहर पड़ गया हो तो वो उस शरीर में आरोग्य हो सकेगा कि नहीं उस काल में जरा सा भी जहर बचेगा यदि आरोग्य नहीं हो सकता पूरा जहर निकलने के बाद भी आरोग्य होता है उसी प्रकार अहंकार जब तक रहेगा तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं अहंकार पूरा हटाना पड़ेगा मोक्ष के लिए ये इसके लिए दृष्टान्त देकर बोलते हैं चिद विषदोष स्फूर्तिरस्ति कथमाग्या भवत्दंता योगिनो मुक्द्वा यकिंचिशोषस्फूर्तिरस्ति चेदे कथम आरोग्याय भवेत तदवद अहंता मुक्तेहि देहे इस शरीर में इस शरीर में यावद वन जब तक यदि यदिंच विषदोष स्फूर्ति रस्ती थोड़ा भी जहर जब तक जहर रूपी दोष जब तक रहेगा इस शरीर में तब तक ये शरीर आरोग्य कैसे होगा आरोग्य नहीं हो सकता आरोग्य के लिए शरीर नहीं हो पाएगा थोड़ा भी विष रूपी जहर रूपी दोष है थोड़ा भी यदि शरीर में है तो शरीर शरीर में आरोग्य नहीं रहता शरीर रोगी रहेगा उसका जैसा है यह दृष्टांत है यदि माने, चेत माने यदि देहे यावत विंचित विषदोष स्फूर्ति रश्ती इस शरीर में जब तक यावत माने जब तक यदकिचित माने थोड़ा सा विषदोष विषरूपी जो जहर दोष जहर रूपी दोष उसके स्फूर्ति माने स्फूरण अस्थि यदि देह में फूरण है थोड़ा सा भी जहर का प्रभाव यदि है शरीर में तो कथम आरोग्य भवे वो व्यक्ति आरोग्य के लिए कैसे होगा निरोग नहीं हो सकता है वो वो तो शरीर आरोग्य में नहीं गिना जाता है जब तक भी जहर का थोड़ा भी दोष है जहर रूपी दोष तब तक वो शरीर आरोग्य नहीं कहता ठीक किसी प्रकार तदव अहंता भी योगी ने दृष्टांत देकर इधर घटा रहे हैं योगी माने जो साधक लोग हैं योग्य साधक इन साधकों के मुक्ति के लिए भी जब तक अहंकार थोड़ा भी यदि है तब तक मुक्ति संभव नहीं बिल्कुल अहंकार समाप्त हो तब मुक्ति है थोड़ा सा भी अहंकार हो मुक्ति संभव जैसे जहर थोड़ा भी शरीर में है तो उस स्थिति में आरोग्य हो नहीं सकता पूरा जहर जाने के बाद ही शरीर में आरोग्य मिलता है ठीक इसी प्रकार थोड़े से भी अहंकार यदि है विद्यमान तो प्रबल अहंकार होगा तो क्या करेगा थोड़ा भी अहंकार जा रहे ये यदि है तो मुक्ति संभव उसको नाश करना ही पड़ेगा तत्परता चाहिए ऐसा होना चाहिए फटोपणसर में कहा है उत्पिष्टता जागृत प्राप्त वरान निबोधता ये नहीं कि अब हमारी बस की बात नहीं हम नहीं करें यह भी नहीं चलेगा अब तो जब वो गली में सिर दिया तो मुसलों से क्यों डरे घर बार छोड़ के आ गए हैं अब तो करना ही है कोई कहा गति नहीं अब अब तो करना ही पड़ेगा और कोई गति नहीं है अब तो डर के करो जब ओखली में सिर पड़ चुका है तो मुसलमानों से डरने की क्या बात है अब तो करना ही है करना पड़ेगा अहंकार को हटाने का प्रयास करें कोई इसी को बोलते हैं मनोनाश बोलते हैं मन को हटाओ बोलते हैं कोई अहंकार हटाओ बोलते हैं ये सब साधन है यही हटाना है मन को मार लिया तो हो गया भजन ऐसे एक भजन गाते हैं मन यदि मर गया ना आपका भजन पूरा हो गया मन जब तक चिंता है तब तक भजन नहीं है तब तक तो विषय चिंतन होगा तो बताएगा दासो हम कुछ टाइम क्या होगा हाँ। वो शरीर में लेकर बोल रहा है वो माने है शुद्धपने में है किंतु तो शरीर को लेकर बोला दासपन आत्मा में होता नहीं है शरीर में लेकर बोल रहा है वो उसका तो जीत भाव हो जाता हाँ तो वही है तो वो भी माने गति होगी उससे मुक्ति नहीं मुक्ति नहीं गति तो होगी चलो आगे कहते हैं अयम् निवृत्तिया तत्तना विन्दते विंदते तम अहमत निवृत्त तत्कृतनाक संहृत प्रत्यक तत्व विवेकाद अयम अहम अस्मी विन्दते तत्व अहमो अत्यंत यदि है ना तभी उस आत्मा को तभी प्राप्त करेगा विन्दते माने लवते प्राप्त करेगा तब उस तत्व को प्राप्त करेगा कब अहमो ओ अत्यंत निवृत्ति अहंकार के लेष भी न रहे अत्यंत निवृत्ति होने से माने थोड़ा थोड़ा रह जाए तब भी मुश्किल है फिर वो फिर प्रभाव डाल सकता है जैसे पेड़ कभी काट देते हैं फिर अंगूर आ जाता है जड़ से उखाड़ना वो अत्यंत निवृत्ति है उसकी ऊपर ऊपर से काटना अत्यंत निवृत्ति नहीं है पेड़ की फिर अंगुर फूटेगा काला अंतर में फिर पेड़ बन जाएगा जड़ से उखाड़ना पड़ेगा इसको अत्यंत निवृत्ति बोलते हैं अने लेस गंध भी न रहे बिल्कुल खत्म कर देना अहमो अत्यंत निवृत्ति इस अहंकार की अत्यंत निवृत्ति से सामान्य निवृत्ति से तो फिर फिर फिर प्रभाव डालेगा वो एक बार जैसे तैसे हटा थे फिर आएगा वो जैसे तालाब में काई जम जाता है हटा देते थोड़ा हटता है हाथ निकालते फिर जम जाता है क्यों का क्यों होता वो हाथ से ऐसा करते हैं थोड़ा पानी दिखता है हाथ हटा दिया फिर हरा ऐसा भी हो सकता है अहंकार इसलिए अत्यंत निवृत्ति का उसके गंध भी न रहे अहमो अत्यंत निवृतियां इस अहंकार के अत्यंत निवृत्ति से जब अहंकार चला जाएगा तो क्या होगा अहंकार पूर्वक जो नाना कल्पना होती थी मैं एक पुरुष हूं स्त्री हूं हू हूं लगता है ना मैं ज्ञानी हूं ध्यान हूं पढ़ा लिखा हूं हाँ जवान हूं बलवान हूं शक्तिशाली हूं नजर कितने हूं आ जाते हैं तो अहंकार के कारण ये सब होते हैं तो उसके द्वारा होने वाले जो कार्य थे शरीर भाप स्त्री भाप पुरुष भाप जितने भी थे ये सबकी निवृत्ति हो जाएगी कारण चला गया तो कार्य चला जाएगा कपड़ा जला धागा जलाएंगे तो कपड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा धागा जल गया तो कपड़ा जल गया ये धागा अलग धागा नहीं इसकी जो धागा जलाएंगे कपड़ा नहीं रहने वाला रह। वैसे अहमो अत्यंत निवृत्ति, अहंकार के अत्यंत निवृत्ति से क्या होगा तो कहते हैं तत्कृत नाना विकल्प समृत्तिया उस अहंकार कृत अहंकार के से होने वाले जो नाना प्रकार के विकल्प के भी अभाव हो जाता है उसकी भी निवृति हो जाती है उपसंगार समाप्ति यदि अहम नहीं है तो देह में अभिमान नहीं किसी जाति में अभिमान नहीं कहीं अभिमान नहीं होगा अहम के कारण अभिमान है सारा तो अहम की निवृत्ति से अहंकार कृत तत्कृत माना अहंकार कृत अहंकार के द्वारा होने वाले जो नाना प्रकार के विकल्प है वो भी नहीं होंगे आप। अहंकार के नाश होने पर ये विकल्प भी नाश होने से प्रत्यक तत्व विवेका अब प्रत्यक्ष तत्व का विवेक हो जाएगा उसको अलग हो गया प्रत्येक तत्व आत्मतत्व तो अलग होने से अयम अहम अस्मी इति भिन्दते तत्व तो, उस काल अहंकार के निवृत्ति के बाद उसको ऐसा लगेगा जैसे हाथ में रखे हुए आंवले में कोई संदेह नहीं करता विपरीत बुद्धि भी नहीं करता ये निबू है नहीं बोलेगा हाथ में आंवला हो तो निबू नहीं बोलेगा उसको विपरीत बुद्धि भी नहीं है और आंवला है कि नहीं ऐसी बुद्धि भी नहीं होती दूर में हो संस्कार हो सकता है तो हाथ में रखे हुए आंवले के समान वह प्रत्यक्ष है दृढ़ है वैसे ही हाँ अयम अहम अस्मि यह मैं हूँ इति बिंद तत्त्व आत्म तत्व प्राप्त कर लेता है अहंकार की निवृत्ति के बाद आत्म तत्व प्राप्त करता है पुस्तकाल में अयम अहम अस्मि यह मैं आत्मा हूँ ऐसा जानेगा पुस्तकाल में प्राप्त करेगा आत्म तत्व जब तक अहंकार है तब तक आत्म तत्व की प्राप्ति संभव नहीं ये बताए आगे अहंकर्तर्यस्महति मति सहसा विकारात्मत्मतिफल यदा यद्यास प्राप्ता जन मृति चरा दुख बहुला प्रति प्रतीिन्मूर्ते सुखतोंस्रृति अहमिति मति मुंचसा कारात्मत्मतिजुषी स्वस्थित यद्यासा जरा दुख बहुला प्रती चिन्मूर्ति तव सुखतनो संसृतिर देखो जब तक शरीर में अहंकार है तब तक संसार है जब शरीर में अहंकार नहीं है तो संसार नहीं है इस श्लोक से यह बतलाना चाहते है शरीर आदि में जो अहम बुद्धि जब तक है तब तक संसार है अहंकारतरी यशमिन जो अहंकार करने वाला है शरीर विशिष्ट अवस्था में अहम होता है इसमें अहम इति मतिम मुंच इसमें जो अहंकार करने वाले में जो अहमबुद्धि हो रही है इसको शीघ्र हटाओ यहां से ऐसा करते हैं मुंचा माने त्यागोह अहम बुद्धि को त्याग शरीर में जो अहम बुद्धि हो रही है अहंकार करने वाला शरीर में उस अहम बुद्धि को तुम त्यागो मुंजा मने त्यागो मुस्तलि ने त्याग लो उसको लोट लगा रहे सहसा एक त्याग देना बिचार बिना बिचारे त्याग दो उसको अहंकर्तरी जो अहंकार करने वाला तत्व है शरीर विशिष्ट अवस्था में अहंकार होता है उसमें यशन जिसमें अहंकार हो रहा है अहम इतिमतिम जहां तुम्हारे अहम बुद्धि हो रही है अहंकार करने वाले विषय में उसमें अहम मति को अहम मतिम मुंचसा शीघ्र त्याग दो उस मती को त्याग दो शरीर में जो अहम बुद्धि हो रही है आत्म बुद्धि हो रही है इसको त्याग दो शीघ्र त्याग दो क्यों शीघ्र ही त्याग दो बिना विचार ही त्याग दो इसको विचार करने लगोगे माने इतने की इसको त्यागना ही अनिवार्य जैसे चोर को दूर से ही त्याग दो बोल क्या बोलते हैं ऐसे दूर से त्याग दो ऐसा बोलते हैं माने कर्तव्य दिखा रहे हैं जरूर करना है ये कर्तव्य दिखा रहे हैं। जैसे कांटे को दूर से त्याग दो ऐसा बोलते हैं माने अवश्य कर्तव्य दिखा रहे हैं इस अहम बुद्धि को त्याग दो क्यों ये अहमबुद्धि ऐसी है शरीर में जो अहम बुद्धि हो रहे है ना विकार आत्मनी आत्म प्रतिफल जोशी है यह विकारात्मा है विकृत है शरीर उसमें आत्मफल को सेवन करा रही है अहंकार माने अनात्मा में आत्मबुद्धि करा रहा ये विकार आत्मा है शरीर विकार है विकृति है इसमें आत्म प्रतिफल जोशी आत्मबुद्धि करा रहा है कौन यह अहंकार शरीरादि में आत्मबुद्धि करा रहा जो आत्मा नहीं है विकार हैं उनमें आत्मबुद्धि करा रहा है जो अहंकार उसको त्यागो एक दूसरा स्वस्थिति जब शरीर में अहम होता है तो साक्षी में अहम होता रहे अपने स्थिति को चोरी करने वाला अहंकार आत्मस्थिति को चोरी कर देता है आत्मस्थिति तो हम सच्चिदानंद गण ब्रह्माश में ऐसा होना चाहिए था किंतु उसको चोरी कर रहा है कौन ये अहंकार इधर दिखा रहा है शरीर में स्वस्थिति स्थिति मुशी मुशस्ते दादू चोरी करने अर्थ में अपने स्थिति को चोरी करने वाला इतना बड़ा शत्रु है ये शरीर आदि जो है ना इतने बड़े शत्रु है अपने स्थिति को चोरी करके अहम ब्रह्माश में नहीं रहा है मैं एक पुरुष हूं मैं स्त्री हूं इस भाव में आ रहा है अपने स्थिति को चोरी करने वाला है ये अहंकार स्थान जो शरीरादि हैं तो इसमें जो तुम्हारी आत्मबुद्धि हो रही है इसको तुरंत त्याग दो अहम बुद्धि हो रही त्याग हो इसको शरीरादि में जो अहम बुद्धि है उसको त्यागो हो <गत्तिश्ण> माने विकारात्म माने विकारात्मा है ये शरीरादि आदि इसमें आत्मफल दिखाने वाला मैं हूं करके दिखा रहा है मैं चेतन हूं करके दिखा रहा है आत्मा के प्रतिफल को सेवन कराने वाला है ये शरीर आत्मा का फल यहां दिख रहा है जनसामान्य को आत्म रूप से क्या दिख रहा है शरीर दिख रहा है एक प्रतिफल को सेवन जूसी जूसी जुश, प्रीति सेवन धातु है सेवन करा रहा है तो। आगे दूसरा विशेषण दिया स्वस्थिति मुशी ये इतना खतरनाक है अपने स्थिति को चोरी करने वाला है यह तो इसमें जो अहम हो रहा है इसको तुरंत त्याग दो तुरंत त्याग दो ये कहा इसी के कारण तुम्हें क्या होता है क्या देह? यदा अध्यासा प्राप्ता जनि मृद्धि जरा दुख बहुला जिसके कारण एकता होने से ये शरीर में एकता हो रही है तुम्हारी अध्यास जिसको बोलते हैं तो जिस अध्यास के कारण प्राप्त हो गए क्या जन्म मृत्यु जरा दुख जितने भी हैं ये शरीर में एकता होने के कारण प्राप्त है तुम्हारे में वास्तव में तुम्हारे में ये धर्म नहीं है न जन्म है न मरण है न जरा है न दुख है ये सारे के सारे क्यों प्राप्त हुए शरीर में एकता होने के कारण शरीर में अहम करने के कारण उसके धर्म ये सारे जन्म मरण जरा दुखा आदि वो तुम अपने मान रहे हो प्रति चश्चिन्ह मूर्ति तुम कैसे हो अंतर आत्मा हो अचेतन मूर्ति हो तुम चेतन स्वरूप मूर्ति हो तब सुख तने सुखरूप हो तुम तुम्हारा शरीर सुखमय है ये मांसपिंड वाला शरीर नहीं समृतम ये जो जन्म जरा मरण आदि जो संसार है ना तुम्हारे लिए प्राप्त तो हो रहा है किस कारण जिसमें अध्यास होने से ये शरीर में एकता होने से हो रहा है तो इसमें जो आत्मबुद्धि है इसको तुरंत त्यागो। तुम सुखी रहो ये कहा इस आत्मबुद्धि को त्यागो, सुखी रहो जिसमें फंसने के कारण रो रहे हो जन्म मेरा जन्म हुआ मरण होगा बूढ़ा हूं दुख है ऐसा ऐसी भावना तुम कर रहे हो ये शरीर के साथ एकता को छोड़ोगे तो सारी भावना नहीं आएगी तुम्हारे ये शरीर के साथ एकता होने से तुम जो चेतन मूर्ति हो प्रतीचह प्रत्यकात्मा हो तुम चेतन मूर्ति का तुम्हारा सुख स्वरूप तुम्हारा क्या होगा समस्त ये से संसार प्राप्त इसलिए है ये जन्म जरा मरण आदि की प्राप्ति इसलिए है है शरीर के धर्म किन्तु इसमें एकता होने के कारण तुम अपने धर्म मान बैठे हो मैं इतने साल का हो गया हूं आत्मा का कोई साल होता है वो शरीर का साल है जितने उत्पत्ति बता रहा है शरीर की है किंतु शरीर से अपने को अलग नहीं कर पा रहा है ऐक कर के करके बोलता है मैं इतने साल का हो गया ऐसा बोलता है और जरा मरण आदि जो भी होना उपद्रव शरीर में होना है किंतु शरीर के साथ एकता है जिसके कारण मेरा है मानता वो धर्म को अपना मानता है यह संसार तुम्हारे तुम्हें इसलिए मिला है इसमें एकता होने से यहां से हटो तो ये संसार तुम्हारा नहीं ये कहा इसलिए इससे हटने का काम करे कहा ूर्रअन नैवास्ते संस्रृतीचि आनंदमूर्रनकर् न ही अन्यथाप्य विकारीणस्ते बिना हम अध्यास ममुष्य तुम्हारा स्वरूप कैसा है देखो बिना शरीर में अध्यास हुए बिना तुम्हारे लिए संसार कभी संभव नहीं है संसार मने जन्म मरण जरा दुख यही संसार है शरीर में एकता के बिना यह संसार तुम्हारा हो ही नहीं सकता तुम्हारा स्वरूप कैसा है स्वरूप बताते हैं सदई का रूप से, हमेशा एक रूप होता है आत्मा हमेशा एक रूप रहता है ये तो कल का रूप आज नहीं है यदि गहराई से फोटो खींचे ना कल वाला फोटो आज के फोटो में अंतर पड़ जाएगा परिवर्तनशील है हर क्षण परिवर्तन है इसका एक बालक एकाएक बूढ़ा नहीं होता इतने साल तक बालक उसके बाद एकाएक बूढ़ा थोड़ी होता है जैसे जन्म हुआ वैसे वहां विरोधी क्रिया शुरू हो गए हैं शुरू हो गया उसी काल से बिगड़ते बिगड़ते धीरे धीरे बिगड़ रहा पता नहीं लग रहा आपको जन्म होते ही बिगड़ना शुरू हो गया हुँ? मृत्यु मृत्यु आने न कहते मृत्यु आ जाती मृत्यु आती आती कुछ नहीं है वो समय है पर तो जन्म के साथ ही आए वो समय को ही मृत्यु बोलते हैं काल वही है काल माना समय तो जन्म के साथ ही है वो मृत्यु कोई निमित्त बनेगा वो अलग बात है कि मृत्यु तो साथ ही होता है तो ये शरीर में चिपटन यदि न हो तो तुम्हारा संसार होने चलता, जन्म जरा मरण आदि तुम्हारा होने नहीं सकता किन्तु तुम्हारी जो भूल है क्या भूल है शरीर को मेहमान बैठे हो तो शरीर के धर्म अपने में आरोप कर रहे आते हो जन्म जरा मरण आदि को तब मैं तुम्हारे संसार की प्राप्ति है ये कहते तुम्हारा स्वरूप कैसा है सदा एक रूप से हमेशा एक रूप होता आत्मा का आत्मा में विकार नहीं है विकृति नहीं है और यह शरीर तो प्रतिक्षण बदलने वाला है अनेक रूपों वाला है दस साल पहले वाला एक फोटो और आज का फोटो दिखाना तो मिलेगा नहीं पहचान में नहीं आएगा दस साल पहले खींचा हुआ एक फोटो होगा आपके पास और आज का एक फोटो खींचना बिल्कुल आप भी नहीं पहचान पाएंगे प्रतिक्षण विकारी है और तुम्हारा स्वरूप अविकारी है इसमें मैं मान करके तुम परेशान हो रहे हो इस मई को त्याग ना थोड़ा ये बोल रहे और कुछ नहीं जिससे हटो क्षणा एक रूप हमेशा एक रूप है वो आत्मा आत्मा का स्वरूप हमेशा न घटता है न बढ़ता है कुछ भी नहीं जैसा है वैसा है एक रूप है बिगड़ता बिगड़ता कुछ नहीं है यास्कर मुन्नी ने कहा सर्वे भावा क्षण परिणामी नृत्य प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक क्षण परिणामी है बदलते हैं कोई स्थायी नहीं होता कोई एक कपड़ा है अभी अभी मील से नया ताजा बुना हुआ कपड़ा लाइए अटैची में रख दीजिए प्रयोग नहीं करना 20 20-25 साल के बाद उस कपड़े को खोल के देखना बिल्कुल राख मिलेगा वहां जहां छुएंगे वहीं पर बस टुकड़ा हो गया आएगा माने वहां भी क्रिया हो रही है विकृति वही नया कपड़ा अब वो जहां पकड़ो वहीं पर राख जैसा उठेगा ऐसा हो जाता है चाहे प्रयोग करो चाहे न करो जो भी करो इसमें तो बिगड़ना ही है हाँ। ये नहीं कि इससे कोई काम न ले बैठाए रखें तो ज्यादा आयु हो जाए कुछ नहीं है हाँ कुछ नहीं हो जितना काम लो तभी वही आयु पूरी करके जाना मजदूर भी उतने आयु ले लेता है और बैठे बैठे रहो तभी भी आयु में जाना सड़ना तो वही है इसने हर प्रकार से सड़ना ही है जन्म के साथ साथ शराब जो क्रिया है शुरू है इसमें बिगड़ने की क्रिया है व्यास कमुनी कहते हैं सर्वे भावा क्षण परिमाण कोई भी पदार्थ संसार में होगा प्रत्यक्षण बदलने वाले हर क्षण बदलते बदलते चलता है एक छोटा सा बालक पैदा हुआ आज इतने दाढ़ी मूस वाला हो गया एक एकाएक नहीं हुआ है हर क्षण यहां विकृति होती रही होते होते यहां पहुंचा है और जाते जाते खत्म हो जाएगा तो क्षण प्रत्यक्षण परिणामी है प्रत्येक पदार्थ एक को छोड़कर कहा चेतन शक्ति को छोड़कर रिटे शक्ति चेतन शक्ति में परिणाम नहीं होता वो एक रस है माने जो चेतन है उसमें कोई विक्रिया नहीं है विकार को प्राप्त नहीं होता अपना स्वरूप एक ही रहेगा उसका बाकी कोई भी पदार्थ है बिगड़ता रहता है परिराम होने वाले बिगड़ना बिगड़ता रहता है बिगड़ते बिगड़ते एक दिन समाप्त ही हो जाता है ऐसी स्थिति है इसका तो एक कह रहे सदा एक रूप तुम्हारा स्वरूप हमेशा एक रूप है माने आत्मा एक रूप है वहां बढ़ना घटना कटना छाटना कुछ नहीं होता एक और मना कैसे रूप है तुम्हारा जड़ रूप है कि चेतन रूप है चेतन रूप है तुम्हारा स्वरूप ऐसा है चेतन है और सदा एक रूप है विभो और तुम्हारा रूप कोई परिचन्न नहीं है मैं करके जो बोलता है ना तो पैर से सिर तक साढ़े तीन हाथ में ये तो इसके कारण से ऐसा बोल रहा है यहाँ एकता हो गई है तब यहां बोल रहा है ये शरीर को हटा करके अपना स्वरूप को देखें आप तो वो कोई देश विशेष में इतना छोटा दिखेगा क्या दिखेगा वो वो विभू व्यापक दिखाई देगा इतने देश में नहीं इतने घेरे में नहीं ये तो इसके कारण से ये छोटा दिख रहा है आत्मा जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा दिख रहा है ये उपाधि के कारण आत्मा का स्वरूप कैसा है विभू है व्यापक उसका अभाव कहीं मिलेगा शरीर से हटा करके दे देखो विभू मिलेगा विभुओं का विभू हो व्यापक तो, हो उस बाब में जाना है और आनंद मूर्ति कहते हैं आनंद के एक मूर्ति है आकार है आत्मा आनंद स्वरूप है मूर्ति माने आकार आत्मा का आकार कैसा आनंद माने सुख शुक। सुख आकार है दुख का नाम और निशान ऐसा है ऐसा स्वरूप है तुम्हारा और अनवध्य कीर्ति कहते हैं निंदनीय कीर्ति नहीं है किसी की कीर्ति निंदनीय होती है प्रशंसनीय कीर्ति वाला है आत्मा वेद ने प्रशंसा की है उस आत्मा की पुराण जितने भी शास्त्र हैं सब उसी की प्रशंसा करते हैं किसकी आत्मा की हम गीता आदि पढ़ते हैं जब वो आत्मव्यता की जो प्रशंसा जहां आती है ना अब थोड़ा सा ये है कि हम उस तरफ कह करके तो हमें खुशी होती है हम वहां पहुंचे नहीं हैं और क्यों हमारी प्रशंसा नहीं हो रही हो कुछ आत्मव्यता पुरुष की होती है किंतु तो? वहां हमें अच्छा लगता है थोड़ा अभिमान तो है ना हम भी उसी लाइन के है अभिमान होता है खुश होते हैं किंतु हम वहां पहुंचे हुए होते नहीं है और किसी की द्वैत आदि की निंदा होती है तब हमें अच्छा लगता है द्वैतवादी की प्रशंसा कहीं आ जाए तो बुरा लगता है अभिमान बनाया है थोड़ा अद्वैतवाद की तरफ और कुछ नहीं है पहुंचे तो नहीं है अभिमान थोड़ा बनाया हुआ है वास्तव में जहां ज्ञानी की प्रशंसा होती हम फूल जाते हैं वास्तव में हमारी प्रशंसा नहीं है वहां हमारे जहाँ और कोई है वो बात तो ये है तो वहां हम भी ज्ञानी है करके अभिमान बना लेते हैं ऐसा होता है तो कहते हैं तुम्हारा स्वरूप ऐसा है आत्मा स्वरूप क्या है सदैव के रूप है, हमेशा एक रूप है चिदात्मा है चेतन स्वरूप है विभू है आनंद मूर्ति बने सुख स्वरूप है वो और अनबद्ध कीर्ति है पवित्र कीर्ति है उसकी कोई कीर्ति नहीं आत्मा की हर पुराण हर शास्त्र उसकी प्रशंसा करते हैं क्या आत्मा की प्रशंसा सब करते हैं शरीर की तो कोई निंदा करते हैं कोई प्रशंसा करते हैं आत्मा की तो सभी प्रशंसा करते हैं क्यों हर व्यक्ति का अपना स्वरूप है तो उसकी निंदा कौन करेगा निंदा करने वाला का भी स्वरूप ही होता है तो अपने स्वरूप की निंदा तो कोई करेगा नहीं तो अप्य कीर्ति कहा पवित्र कीर्ति वाला है वो सारे शास्त्र पुराण आदि जितने भी सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं आत्मा की ऐसी स्थिति है ऐसे तुम्हारा स्वरूप है किंतु तुम देखो फिसल गए वो थोड़ा इतने बड़े हो करके थोड़ा फिसल गए और क्या हुआ है? इस पागल में ये कथा करके अब रहे हो मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूँ जरा ये पागल से अगल हो जाओ ये कहते हैं नैबान्य था क्वापी अभिकार नस्ते संसार जो है ना अन्य किसी प्रकार से तुम्हारे लिए अभिकारी हो तुम अन्य किसी प्रकार से तुम्हारे लिए संसार मिलना संभव नहीं है किंतु क्या एक कारण है? कहते हैं बिना अहम अध्यास बिना अहम अध्यास अमुष्य संस्कृति कहा कि बिना अहंकार के अध्यास के बिना शरीर में तालात्म्य के बिना ये संसार तुम्हारे लिए संभव नहीं है तुम्हारा स्वरूप तो वो पूर्व बताया हुआ इसमें अध्यास हो कर गये हो इसलिए तुम्हें संसार की भावना हो रही है मैं ऐसा हूं ऐसा हूं बिना अध्यास और कोई कारण नहीं एक ही कारण है जो तो संसार प्राप्त हो रहा है उस आत्मा को क्या कारण शरीर में तादाद या अध्यास यह हटाओ तो तुम्हारे स्वरूप में तो कोई संसार के नाम निशानी नहीं है ये कहा नैवान्यथा को भी अभिकार तुम कैसे हो अविकारी हो उस तुम्हारे में अन्य कोई प्रकार नहीं है जो तो संसार प्राप्ति के कोई कारण है एक ही कारण है क्या बिना अहम अध्यास अहम रूपी जो अध्यास अहंकार का अध्यास के बिना अमुष्य माने उस तुम्हारी जिसकी ऊपर विशेषण दे दिया उस तुम्हारी समस्तृति माने संसार हो नहीं सकता तुम्हारे में संसार का नाम निशान नहीं हो सकता है अध्यास के कारण तुमने गलत जगह में पैर डाल दिया इसलिए तुम परेशान हो शरीर में मैं कर गए हो जिससे संसार मानते हो अपने को शरीर से अलग अपने को हटाओ तुम्हारे में संसार नहीं जन्म जरा मरण आदि कुछ भी नहीं ऐसा इसलिए अब करना क्या रहा है इतने सुनने के बाद कहते हैं अब वो शत्रु को हटाने का प्रयास करो भाई शत्रु दिखाई पड़ा या हम शरीर में जो अहम होता है ये शत्रु है इसको हटाने का प्रयास करो ये कहते हैं तस्मादशत्र भोक्तुर्गले कंटगवत प्रतीत विज्ञान महाशिनास्फुटम स्वात्म साम्राज्य सुखम यथेष्ट तस्माहंकारशत्र भोग दुर्गले कंटगवत प्रतीत निछिद्य विज्ञान महाशिनाफुटम मुंक्स्वात्म साम्राज्य सुखम यथेष्ट तस्मासी कार्य से बड़ा शत्रु पता लग गया अहंकार है इसलिए क्या करो जब शत्रु के पता लग जाए ना तो फिर वो शत्रु को मारना होगा कहते हैं तस्माद अहंकारम इमम अहंकारम इस अहंकार को जो दर्शाया गया अहंकार है देह में जो अहम बुद्धि हो रही है ये अहंकार है इसको तो स्वशत्रु तुम्हारा शत्रु है क्या क्योंकि तुम इतना सच्चिदानंद घन आत्मा को गिड़गिड़ाने वाला बना रहा है मैं एक मनुष्य हूं और थोड़ी दिन के मेहमान रह गया हूं अब जाने वाला हूं ऐसा ऐसा बोलता है इसमें एकता होने के कारण ये बूढ़ा हो गया तो अपने को बूढ़ा समझता है इसमें एकता है कहते मैं थोड़ी दिन के मेहमान रह गया ऐसा बोलता है तो ये स्वशत्रु तुम्हारा शत्रु है अपने शत्रु को अहंकारम इमम स्वशत्रुम ये जो अहंकार है अपना शत्रु उसको कैसे प्रतीत हो अहंकार कहते जैसे कोई भोजन कर रहा हो और गले में कांटा फंस जाए उसकी क्या स्थिति होगी न ऊपर आए न नेचे जाए इतना बड़ा खतरनाक शत्रु है यह कुछ शत्रु को तो जल्दी से बाहर किया जा सकता है बाहर का फोड़ा होगा उसमें औसत करना सरल है अब भीतर में फोड़ा है तो बड़ी परेशानी होती है वैसे ये अहंकार ऐसा गले में पड़ा हुआ कांटे के समान है ये कहते हैं भोकतूर गले कंटग प्रतीतम ऐसा प्रतीत होता है इसको निकालना भी नहीं बन रहा है कितने साहस सुन रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है कितने बार सुना सुनाया बहुत कुछ हो गया फिर भी अहम यही हो रहा है माने ये ऐसा जैसे गले में फंसे हुए कांटे के समान है भोपतूर गले खाने वाला भोजन करने वाले व्यक्ति के गले में तंट प्रतीत होता है जैसे किसी के गले में कांटा फंसता हो कितने परेशानी होगी उसकी ठीक ऐसा ही अहंकार की स्थिति ऐसी है इसको क्या करना इसको मार डालो इसको मारो कैसा मारना क्या उपाय है कहते एक ही उपाय है विच्छिद विज्ञान महासिनाश पुटम कहते जो अहंकार है ना कैसा है इसको छेदन कर दो मार डालो ये तलवार से मारो कैसा कौन सा तलवार विज्ञान महाशिना अहम ब्रह्माष्टमी इस तलवार में बैठो अहम मनुष्य बाप को छोड़ दो कतेगा, कतेगा? ये कटेगा अहम मनुष्य कटेगा किसे कटेगा अहम ब्रह्माष्टमी से कटेगा यही विज्ञान महाशिना इस अहंकार को विच्छिदे त्याग कर काट कर दो अहंकार को काट दो अहम ब्रह्माष्टमी इस भाव में रहो तो अहंकार कट जाएगा आम मनुष्य खो जाएगा आम ब्रह्मास्मि में चले जाओगे तो आम मनुष्य खो जाएगा अहंकार कट गया ऐसा विज्ञान रूपी जो महान तलवार है उससे इसको काट करके फिर क्या करना ये अहंकार काट दोगे तो रोना धोना बंद हो जाएगा तुम्हारा हाँ अभी जो रोध हो रहे हो ना अब रोना धोना बंद हो जाएगा क्या होगा कदें भूस्वात्म साम्राज्य सुखम स्फुटम यथेष्ट जितना चाहो उतना साम्राज्य सुख का भोग करो भूम आत्म साम्राज्य कौन सा साम्राज्य आत्मसाम प्राप्ति रूपी जो साम्राज्य है उस सुख को स्पष्ट रूप से यथेष्टम भूम जितना चाहो उतना भोग लो हम ब्रह्माष्ट में, में रहो तो आत्म साम्राज्य रूपी सुख मिल जाएगा तुम्हें। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहेगा शाश्वत सुख मिलेगा जब भी हम दुखी होते हैं शरीर में बैठते हैं तो इसके लिए अनुकूल प्रतिकूल सब इसके लिए है इसके लिए कुछ अनुकूल पदार्थ है कुछ प्रतिकूल पदार्थ है तो अनुकूल को देख करके हम खुशी हो जाते हैं और हर्षित होते हैं प्रतिकूल पदार्थ दुखी हो जाते हैं इसके है इसके हैं ये सब अनुकूल आग है सर्प है आत्मा को सर्प काटेगा क्या नहीं काट निर्वय है अवैव रहित है निराकार है क्या काटेगा सर्प उसको हम इसमें चिपटे हैं इसलिए काटेगा का करके मर रहे हैं डर रहे इसमें भोग कौन तो, तो तो हटा तो तो दिया तो तो तो अब उस काल में अकेला रहेगा अकेला आत्मा ही आत्मा होगा भोग करना माने उस रूप में आपको दुख नहीं मिलना है बात इतना ही है वहां अकेले में भोग क्या भोग होना है माने ये है कि यहां भोग करता था इसलिए इसी शब्द को ले जाके वहां बोला जाता वहां भोग करना करना कुछ नहीं होता वो तो एक आनंद रूप में पड़ा रहेगा ये कहा आगे वृत्ति सन्त्यक्तराग पराभाष्टि सामस्वात्म सुखावृत् पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विप्मा वृत्ति सं्यक्त राग परमाथ लाभात पुष्टि तो सामस्वात्म सुखानुभूत दृढ़ात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्प ततः तो जब अहंकार कट गया मान लो अहंकार कट गया तो अहंकार जन्य जो वृत्तियां होती है कौन वृत्ति मैं करता हूं भोगता हूं ये वृत्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्ति अहंकार के कारण है वो वृत्ति की भी निवृत्ति हो जाएगी कर्तित्व तो भोक्तृत्व तो बना से भी रहित हो जाओगे अहंकार चला जाएगा तो क्यों तो सब जितने भी वृत्ति बनने के मूल कारण अहंकार है मेरे को क्या समझाए कोई निंदा कर देना कितना बड़ा अहम दिखता है यहां कोई ऐसा शब्द बोल दे तुरंत खड़ा हो जाएगा मैं क्या जड़ हूं क्या मैं पत्थर हूं क्या मैं तो एक चेतन हूं मेरे को ऐसा शब्द बोला अहंकार का स्वरूप देख रहा हूं ना किसी की निंदा काल में इस पिंड की कोई निंदा करता हो उस काल में देख रहा अहंकार का स्वरूप क्या समझा उसने मेरे को मेरे को मारे वो शरीर के साथ एक हो गया है निंदा तो की किसी ने शरीर की आत्मा की तो निंदा होनी नहीं थी किंतु वो आत्मा को यहां जोड़ा हुआ है उसने शरीर और आत्मा अलग जानता नहीं है बस भयंकर रूप दिखता है अहंकार का और उसके परिणाम आगे क्या होगा जब अहम आएगा तो सामने वाले को क्या करेगा हो सकता है तलवार आदि हो तो तुरंत तो शीर छेदन भी कर दे अहंकार के बाद क्या क्या उपद्रव होता है इसमें अहंकार चढ़ने के बाद बड़ा शत्रु है ये है भीतर है बाहर कोई शत्रु नहीं है लोग बोलते हैं बाहर शत्रु बिल्कुल गलत है शत्रु जितने भी है यही है दब के बैठे हुए हैं समय समय पर कोई जैसा जैसा निमित्त मिलता है वैसे वैसे अपना रूप दिखाते काम हो क्रोध हो लोभ हो मद हो मत्सर हो सब हमारे भीतर यहीं पड़े हैं अंतकरण है सारे सारे अंतकरण में भरे पड़े हैं भीतर है सब्र बाहर नहीं है बाहर का केवल निमित्त बनता है उसको देखने पर यह जगता है ये जगता है है तो कहते हैं देखो ये अहंकार कैसा है अहंकार के नाश में तथा मैंने जब अहंकार नाश कर दिया अभी विज्ञानाख्य विज्ञान नामक जो अशी है तलवार अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा तलवार कौन तो सा तलवार यही तलवार है उसको काटने के लिए और कोई साधन नहीं तो ऐसे करने के पश्चात अहम आदेर विनिवर्त्य वृत्तिम अहंकार से उत्पन्न जो वृत्ति है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्ति अहंकार काल में उत्पन्न होती थी उसको भी विनिवर्ती जब कारण नहीं रहा तो कार्य भी नहीं होगा उसकी वृत्ति भी नहीं रहेगी कर्ता भोगता बना समाप्त तो हो जाएगा अहंकार जाने पर तो अहम तो आदेर वृत्तिम विनिवर्तीय हाँ उस अहम आदि की जो वृत्ति थी अहंकार की वृत्ति कौन मैं करता हूं भोगता हूं ऐसी जो वृत्ति वो उसके भी निवृत्ति हो जाएगी उसके निवृत्ति करके वृत्ति से भी निवृत्ति हो करके तब संत्यक्त राग परमार्थ लाभार्थ कहते हैं परमार्थ लाभ हो गया है आपको परम अर्थ प्रयोजन लाभ हो गया क्या मिला आपको आत्मा मिल गया है हम ब्रह्माष्टमी में आप हैं इसमें रहने से क्या होगा इस लाभ से परमार्थ लाभ हो गया है लाभ से राग संत्यक्त जितने भी विषयों में राग थी आसक्ति थी उसको त्याग करके आशक्ति ये चाहिए वो चाहिए अब नहीं रहेगा अहंगार जाने के बाद देह देह निमित्त से वो ये वो चाहिए था देह हट जाएगा अहंगार हटने पर तो फिर कुछ चाहिए खत्म हो जाएगा परमार्थ राग संत्यक्त राग जो विषयाशक्ति है तत्त्व विषयों की आशक्ति उसको सम्यक्त प्रकार के त्याग कर संत्यक्त राग वाला होता हुआ किसी विषय में इच्छा नहीं रहेगी उस काल जब आत्माकार वृत्ति में रहेंगे आप कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जरूरत नहीं तो इच्छा भी नहीं होगी जब शरीर आकार वृत्ति में रहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरत है इसको रखने के लिए मकान चाहिए खिलाने के लिए अन्न चाहिए पैनाली वस्त्र चाहिए और इसके जो संबंधी होंगे इसके संबंध से उसकी भी देखभाल करना पड़े और उसका जो सम्बन्ध होगा फिर वहां भी देखभाल पहुंचेगा संबंध जुड़ेगा मेरे मामा का फूफू का लड़का का भांजा का जवाही है ही ऐसा बोलते हैं घुमा घुमा करके कहा कहाँ तक पहुंचा देता है ये भी मेरा होता है ना सीधा मेरा नहीं हो रहा है परम्परा से मेरा हो रहा है ये तो सीधा हो गया और ये परम्परा से तो ये जो अहम चलता है कहाँ तक चलता है बता नहीं सकते हैं इसको नाश करके अहंकार की जो वृत्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व वृत्ति है वो भी परमार्थ लाभ से जब आत्मलाभ हो गया तो उस काल में इन विषयों की जरूरत ही नहीं है ये तो शरीर अवस्था में थे कोई जरूरत नहीं समझता संतक्त राग सभी को राग को आशक्ति विषयाशक्ति को त्याग करके तुम क्या हो, जा, हो जाओ चुप हो जाओगा त्याम समाशासखानुभूतियां सुख की अनुभूति तुम्हें होगी उस काल में जैसे सुसुप्ति अवस्था में कोई विषय नहीं फिर भी सुख की अनुभूति होती है क्या होती है वहां सुसुप्ध गाढ़ निद्रा में कोई विषय नहीं है फिर भी सुख है कि नहीं वहां सुख की अनुभूति वैसे ही आत्मलाभ से जो सुखानुभूति आपको होगी उसे पूर्णात्मना ब्रह्मी निर्विकल्प पूर्ण रूप से तुम रहोगे वहां कोई परिचन्न रूप में नहीं पाओगे ब्रह्म में निर्विकल्प हमारे कोई विकल्प नहीं विकल्प हमें मनुष्य पना एक विकल्प है ये पुरुष पना एक विकल्प स्त्री पना एक विकल्प हाँ। ये विकल्प से रहित तो होकर के विकल्प रहित तो को निर्विकल्प है ये आकार से आकारित तो होना विकल्प बोलते एक व्यक्ति पुरुष में आकारित होकर बोलता है मैं पुरुष हूं वही रंग रहा उसके दृष्टि में एक बोलती है मैं स्त्री हूं मैंने स्त्री के आकार में आकारित होकर के आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है तो ये विकल्पों का निर्विकल्प विकल्प रहित होकर के उस ब्रह्म में कैसा रहना कहते हैं पुष्टिम समास समा सम आश्व लोट लकार का प्रयोग कर दिया मौन हो जाओ आस उपवेशन है उसी में बैठो उसी ब्रह्म में बैठो चुप होकर बैठना माना अहम ब्रह्माष्टमी में, में पहुंचने के बाद फिर वापस नहीं आना वहीं पर ऐसा कहते में बैठे रहो तब तुम्हें शांति होगी ये कहा कहते हैं ये अहंकार ऐसा है कभी कभी क्या है ना जड़के से तो उखाड़ा था थोड़ा भी कहीं रह जाए फिर फिर होने की संभावना है बहुत ध्यान से इसको उखाड़ना अहंकार को जरा भी कहीं रह जाए फिर उसको पल्लवी होने में समय नहीं लगता ऐसा कहते हैं जब महात्माओं के पास जाएंगे कुछ सुनेंगे वो समय लगता है बेकार है किसी में ऐसा अहम करना ठीक नहीं बुद्धि हो गई बाहर निकलते निकलते फिर झगड़ा शुरू करता है फिर फिर जग जाता है वो अहंकार तो कहते हैं बड़े सावधानी से वो कहना इस अहंकार को तो ये बोलते हैं समूल कृत्पि महान अहम पुनर्खित सद यदि चेता करोति यथा महान पुनर्खित सैत यथा तो एक वर्षा ऋतु के बादल के दृष्टांत दे रहे हैं उसके द्वारा यहां समझा रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु के बादल हट भी जाता है ना जरा सा कहीं रह गया तुरंत घनीभूत होकर के फिर बारिश करने लग जाता है अन्य ऋतु के बादल में ये शक्ति नहीं है वर्षा ऋतु का जो बादल होगा बादल हट गया लगता है आपको अब तो बारिश नहीं होगी कपड़ा डाल देंगे बाहर भीतर आते आते बारिश चूने लग गए थे माने जरा सा कहीं रह गया वो तुरंत तो घनीभूत हो जाता है फिर वो अपना काम करना शुरू करता है वर्षा ऋतु के बादल में इतनी शक्ति है वैसे ही अहंकार में ऐसी शक्ति है जैसे इस बादल में ऐसा दिखा रहे हैं अन्य ऋतु के बादल तो बादल दिखने पर भी कोई खतरा नहीं होता आप कपड़ा सुखाइए कुछ सुखाइए सुख के भीतर आएगा इन दिनों में इतना खतरा है बादल नहीं ये करके आप गए अब थोड़ा बहुत कहीं रहा होगा आपने ध्यान नहीं दिया बाहर कपड़ा डाला भीतर आए तब तक चाय भी बाहर गए तो कपड़ा बिक गए जरा सा था तब तक तो वो एकत्रित हो गए कहां से हो गए बीच रह गए कहीं तुरंत तो एकत्रित हो जाते हैं और तुरंत तो कार्य करते हैं ये शक्ति देखिए है कहा ऋतु के बादल ठीक ऐसा ही अहंकार आपको लगेगा कि मैं पूरा दिया, इसको मैंने पूरा कारको मैंने हटाया ऐसा लगता होगा कहते हैं शामूल मूल के सहित उखाड़ने पर जड़ के सहित उखाड़ा भी है आपने यह अहंकार को बहुत तो परेशान हो गए हैं साधकों के मन में होता ही इच्छा होती है कि हमारे पास ऐसे शत्रु न रहे सबकी इच्छा ही मांग होती है बड़ा शत्रु है ये बाद में पश्चात ताप ही होता है अहंकार बस कुछ कर जाता है तो बाद में फिर पश्चात होता है साधक के मन में तो ऐसा होता है एक को तो पता लगता ही नहीं वो तो ठीक है सामान्य जीत जो होगा जो साधक कोटी के होंगे होंगे लोग उनको अहंकार का परिणाम देखने के बाद पश्चाताप ही होता है। तूने बेकार क्यों किया ऐसा ऐसा लगता भी है मैं फंस गया लगता है किंतु क्रिया हो भी रही है ऐसे बड़ा शत्रु है ये तो समूल कृतोपी इसके मूल के सहित उखेड़ने पर भी काटने पर भी जड़ के सहित काटा आपने ये अहंकार ऐसा आपको लगा अब अहंकार मेरे में नहीं है ऐसा भान हुआ होने पर भी महान अहम ये जो अहम कोई छोटा बड़ा नहीं ने बहुत महान है बहुत विशाल है ये महान अहम जो महान अहम है यह पुनर्खित सार यदि चेतसा क्षणम चित्त में थोड़ा सा आपने उसकी याद कर दिया निकाल के फेंका था चित्त में उल्लेखित यदि हो गया थोड़ा सा मन में क्या करता है वो जरा सा बासना संस्कार जो बोलते हैं विलेखित सियाद यदि चेतसा एक क्षण के लिए भी चित्त में अगर उल्लेखित हो गया हो अहम ऐसा होने पर भी क्या होगा संजीव्य फिर वो जीवन धारण कर लेता है सम्यक जीवन धारण करेगा वो अहम का संजीव्य विक्षेप शतम करोति फिर वो उठ करके फिर सैकड़ों विक्षेप करा देगा वो ऐसी शक्तिशाली है ये विक्षेप सतम करो सैकड़ों विक्षेप आपके सामने ला देता है आप सोचते थे अहंकार को मैंने काट दिया हो गया किंतु मन में कहीं सम, समझ में भी थोड़ा सा आगे कहीं यादगार हो गई उसकी उसकी याद भी नहीं करना चाहिए अगर याद भी हो जाए मन में बिल्डु की तो न मैंने याद करना अगर याद भी हो जाए तब क्या करता है वो खड़ा हो जाता है तुरंत तुरंत संजीव जो मैंने खड़ा होकर के जीवन धारण जीवन प्राप्त करके शतम विक्षेप शतम हजारों लाखों सैकड़ों विक्षेप सामने कर देगा इसका काम ही विक्षेप करना है ऐसा कैसे जो कट गया था जरा सा मन में सोचा फिर खड़ा हो करके विक्षेप कैसे करेगा कहते हैं जैसे वर्षा ऋतु के बादल ये दृष्टांत तो दे रहे नवस्वता प्राग ऋषि बहुत यथा ऐसा जैसे नवस्वता नव नब में विचरण करने वाले को नवस्वत बोलते हैं वायु का नाम है नवस्वत तृतीयांत है नवस्वता वायु के द्वारा ये बादल जो है ना कट्ठे होते हैं वायु से हावा के पेट से जलकण कट्टे होते हैं हम बादल बोलते हैं भाई है जलकण है वो हवा जिधर ले जाए उधर ही जाना है इन जलकड़ों में तो नवस्वत होता है वायु नवति स्वयति इति यवस्वत आकाश में गमन करता है चलता है विचरण करता है इसलिए नवस्वत कहते हैं वायु का नाम है तृतीयांत है नवस्वता वायु के द्वारा ये बोलना चाहते हैं वायु से जैसे प्रावृषि माने परावृष शब्दा वर्षा ऋतु को प्रावृष बोलते हैं सप्तम है वर्षा ऋतु में जैसे बादल के द्वारा बारिदा माने मेघा बादल जिस प्रकार काम करता है दिखता नहीं था कपड़ा डाल के भीतर आए बादल नहीं दिखता था तब तक थोड़ी सी हवा आ गई कुछ हो गया बादल कट्ठे हो गए कपड़ा भिजा दिया एकाएक शरीर धारण करके काम कर जाता है वर्षा ऋतु के बादल वायु के सहयोग से वैसे ही अहंकार को उखेड़ के फेंका भी हो मन में जरा सा भी उसके याद यदि कर देंगे तुरंत वो खड़ा हो जाता है अपना स्वरूप बना लेता है फिर सैकड़ों विक्षेप आपको देने लग जाएगा ऐसा वर्षा ऋतु के बादल के जो काम है ऐसा काम उस अहंकार का होता है लगता है बादल नहीं है आप कई बार धोखे में पड़ जाते हैं माने बड़े सावधानी हटाना होगा कहना ये है अहंकार ऐसा कहा अब आगे ये कहना चाहेंगे कि देखो बाह्य क्रिया से भी थोड़ा उपरान होना पड़ेगा आपको बाह्य क्रिया जो है अगर साधना आपने करनी है जितने व्यवहार बढ़ाएंगे उतने आपने को दुख मिलना है बाह्य क्रिया शरीर जीवन के लिए उपयोग के लिए जितना चाहिए वो तो अनिवार्य है करना होगा भिक्षाटन आदि हो जैसा हो जो व्यवस्था करनी करनी पड़े इससे ज्यादा करने लग जाएंगे तो दुखी आत्मा आने वाला है आत्मा सुख की तरफ नहीं जा पाएंगे आप बाह्य क्रिया से उपरां याद करना होगा बाह्य क्रिया शरीर से भी बाहर के विषयों का काम होना है उसका त्याग होना होगा यदि आप साधक बनना चाहेंगे तो और चिंता विषय चिंतन को चिंता बोलते हैं और आत्मचिंतन को चिंतन बोलते हैं धातु एक ही है वो चिंता और चिंतन ऐसा होता है धातु एक ही चिथि संज्ञा ने धातु से बनना है चिंतन शब्द भी बनता है चिंता शब्द भी बनता है विषय के तरफ चिंतन होने लगा तो विषय चिंतन नहीं बोलेंगे विषय चिंता ऐसा चिंता बोलेंगे वो और इधर आत्मचिंतन बोलते हैं तो चिंतन शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति है कि चिंतन होते समय आपको सुख की अनुभूति होगी आत्मचिंतन करेंगे ना चिंतन शब्द सुख के निमित्त बनता है और चिंता शब्द दुख का निमित्त बनता है इस दोनों शब्दों में ऐसे फेल है चिंता और चिंतन धातु ये ही है ऐसा चिंता चलाने का काम करती और चिंतन उसको जिलाने का काम करते हैं जब आत्मा चिंतन बोलेंगे तो चिंता नहीं बोलेगी चिंतन बोलते हैं और विषय के साथ जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे चिंता ऐसा है तो ये विषयों की चिंतन और बाह्य क्रिया और जो संस्कार होंगे पुराने संस्कार उनको भी हटाना पड़ेगा संस्कार भीतर है विषय भीतर है संस्कार रूप में भीतर है पहले भोगा उसका स्वाद लिया हुआ है इस जन्म में हो चाहे अनेक जन्मों में न जाने कितने जन्मों से चल रहे हैं तत्त विषयों का भोगने की आदत बनी हुई है वो तो संस्कार है भीतर वो जो सूक्ष्म विषय जो होते हैं भीतर में मन में जो आपके मन में विषय होंगे ये बाहर के विषय ये उद्बोधक बन जाते हैं ये जैसा दिखाई पड़े तो वो धक्का देते हैं भीतर वाले धक्का देते हैं इंद्रियों को चंद विषयों को तो पहले उसको लेने से जो स्वाद मिला था वो स्वाद आज भी भोगों का तो स्वाद आएगा करके चार है ये नया विषय है अभी तो पहले भोगा हुआ जो विषयों का संस्कार है भीतर में वो संस्कार इंद्रियों को धक्का देता है विषयों में ले जाने के लिए प्रात काल भोजन बनाया खाया अच्छा स्वादिष्ट भोजन हुआ अच्छा लगा वो स्वाद बैठा हुआ है अभी यहाँ वो संस्कार है मन में तो सायकाल के भोजन तो अभी आपने खाया ही नहीं बनाया नहीं खाया ही नहीं है क्यों तो उसके लिए प्रवृति क्यों होगी आपकी उसके तो पता ही अता पता ही नहीं क्या बनना है कैसा होना है पता नहीं है तो सुबह का जो भोजन है ना वो बोलेगा सुबह का भोजन अच्छा था इसके मतलब अभी का भोजन भी वैसा ही बनेगा लोगों उसमें लग जाओ तो सायकाल भोजन के लिए प्रवृत्ति हो जाती है वो जो प्रवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति के कारण क्या है सुबह का भोजन रात काल स्वाद जो लिया था वो स्वाद अभी आपको धक्का दे रहा है चल फिर बनाओ तो ये संस्कार जो होते हैं इसको अतिग्रह शब्द से बोलते हैं और इंद्रियों को ग्रह कहा इंद्रिय बहुत खतरनाक है कोई अच्छी नहीं है किंतु वो माने जीवात्मा को पकड़ करके विषयों की तरफ ले जाने वाली है ग्रह है इंद्रिया किंतु ये तो ग्रह ही है वो जो संस्कार रूप जो विषय है उसको अतिग्रह शब्द से बोलते हैं वो तो और भयंकर ग्रह है वो धक्का दे बोलते इंद्रियों को इंद्रिय जाती है विषयों में एकाएक नहीं जाती विष्व भीतर से धक्का देने वाला बैठा कौन पूर्व संस्कार जैसे जैसे विषय का पहले भोग किया होगा अनंत जन्मों में घूम रहे हैं अनंत प्रकार के विषयों का भोग हुआ है हमारे से वो संस्कार सारे हमारे मन में बैठे हुए हैं वो संस्कार जब प्रबल हो जाते हैं बाहर के विषय जब सामने हो जाता है उद्बोधक बनते हैं ये जग जाते हैं वो संस्कार संस्कार जगा तो इंद्रियों को धक्का दिया चल तो ये क्रिया चिंता और वासना का त्याग इस प्रकरण में तो बतलाना चाह रहे हैं बाह्य क्रिया का त्याग कर देना चाहिए अगर साधक बनना हो तो बाह्य व्यवहार कम करना होगा आपको जितने व्यवहार बढ़ाएंगे उतने परेशानी होनी आपको ठीक है लोगों के सामने बाह बाई होगी की, थोड़ी कीर्ति मिलना वो अलग है वो तो कीर्ति यही रहने वाली है साथ जाने वाली नहीं है बाकी आपको परेशानी होनी है बाह्य क्रिया और विषयों की चिंता चिंतन जो होगा और वासना संस्कारों का त्याग कैसे कैसे करना है अब यहाँ ये यह प्रकल्प बताएंगे तीनों का त्याग करने पर आप सुखी हो पाएंगे बाह्य क्रिया माने जितने जरूरत है शरीर के लिए उतना तो करना ही होगा उससे अधिक न करे और विषय चिंतन न करे कई से उपाय बताएंगे इसके त्यागने के उपाय विषय चिंतन त्याग का उपाय बाह्य क्रिया के त्याग का उपाय और बासना त्याग का उपाय संस्कार त्याग का उपाय बताएंगे समय हो चुका है ओम पूर्ण